तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ तीन मेहमान आए हुए हैं जो कानपुर से बिलोंग करते हैं तो उन सभी का स्वागत करूंगा और आप सभी को उनसे मिलाना चाहूंगा तो सबसे पहले मैं हमारे साथ है राम ब्रजेश जी जो डीएम ऑफिस में अपनी सेवा देते हैं एज एस ए असिस्टेंट रूप में तो हम लोग उनसे बातें करेंगे उनको सुनेंगे राम ब्रजेश मंश्री कटिहार रत्ना साय इन सभी का स्वागत करते हुए मैं जोड़ना चाहूंगा आपको राम जी से जी स्वागत है ओम शांति थोड़ा सा संशोधन कहूंगा जी आ, हम लोग कन्नौज से हैं कानपुर के पास में पड़ता है कन्नौज जिले से जी, हैं जी, हम लोग जी जो इत्र और इतिहास की प्राचीन नगरी है हम्म हम्म क्या बात है इत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कन्नौज का थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि इत्र और सेंट अक्सर लोग एक समझ लेते हैं मगर सेंट केमिकली है जो कोई भी फर्म ऑल वर्ल्ड में बनाती है मगर इत्र जो है वो कन्नौज में ही बनता है अच्छा अच्छा एक तो वो नुकसानदेह नहीं होता नेचुरल प्रोसेस से बनता है और दूसरा कि एक परमानेंट होता है काफी समय तक चलता है क्या बात है अच्छा इसी को मिला के वो लोग सेंट तो नहीं बनाते नहीं सेंट अलग चीज़ है वो केमिकल बेस्ड है इत्र में हम लोग मिट्टी की खुशबू भी निकालते हैं और जो भी हमारे फ्लावर्स हैं उन सबको करते हैं कि वो प्योरीफाइड है वो नुकसान नहीं उसे खा भी सकते हैं मल्टीपर्पज़ यूज़ से किया जाता है जैसे कि आ, बट केमिकल जो है ना वो नुकसानदेह होता है हेल्थ के लिए भी कपड़ों के लिए भी हर तरह से सही बात है अच्छा राम ब्रिजेश जी आपने बारे में बताइए आपके परिवार में कौन कौन है और आप क्या काम करते हैं व्यक्तिगत रूप से बात करूँ तो मेरे दो बच्चे हैं हृदयसी और धैर्य जो फोर्थ और नाइन्थ में हैं और मेरी एक वाइफ हैं वो टीचर हैं गवर्नमेंट में कन्नौज में ही मैं भाग्यशाली हूँ कि कन्नौज में ही वो टीचर और मैं ही कन्नौज कलेक्ट्रेट में जॉब करता हूँ क्या बात चलिए बहुत अच्छा लगा आपने अपने बारे में बताया आशा करता हूँ हमारे सभी जो लिस्नर्स हैं इस वक्त कार्यक्रम में विशेष मुलाकात और उन्हें जो है ख़ास कन्नौज जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर इत्र जो है मैन्यूफैक्चरिंग होता है पूरे भारतवर्ष के लिए खास वहीं से शायद इत्र का सप्लाई होता है ना हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और मनश्री कटियार से बात करेंगे मनश्री कटियार आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद मैं मंश्री कटियार कन्नौज से हूँ जो कि एक ऐतिहासिक नगरी है और भारत की पहली राजधानी रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा कन्नौज है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं जैसे आप इटारसी चले जाइए तो वहाँ पे भी बहुत लोगों को नहीं पता है कन्नौज के बारे में तो इस तरीके से मतलब काफ़ी फेमस है और मुझे एक्चुअली में मैं मधुबन आई हुई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर अच्छा। सबसे बड़ी बात ये यह, यहाँ पे दुख का कोई रीज़न मुझे दिखा ही नहीं है इट्स माय फीडबैक और क्योंकि जैसे कि अभी हम लोग मतलब अपनी एक नेचुरल जब दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली मैं रोना गाना कहीं लड़ाई झगड़ा गाली दे रहा है कोई किसी को तो यह, यह सारी चीज़ें मतलब डिप्रेस कर दी हमको और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ <laughs> तो यहाँ पे आके मुझे नहीं लग रहा मैं बिल्कुल भी बीमार हूँ सो so, so थैंक यू सो मच चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया मनुष्री आप अपने बारे में बताइए परिवार के बारे में बताइए थोड़ा सा या, मेरे पापा डिफेंस में हैं इस समय उनका ट्रांसफ़र हुआ है तो वो इटारसी में है और मम्मा हाउस वाइफ है और मम्मा बहुत ग्रेट है <laughs> और बहुत स्ट्रगल उनकी लाइफ में रहा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है बहुत अच्छी है और मैं भी ट्रेनिंग ले रही हूँ बी की काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और जो ये ट्रेनिंग ले रही हूँ इसमें भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा मुझे जो कि शायद मतलब मुझे झेलने की इतनी नहीं थी कैपेसिटी लेकिन फिर भी वो मुझ मैंने सीखा उसको भी तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा है और मेरी जो ये लाइन मैंने मतलब मुझे जो मिली है हो सकता है मैंने ये चूज़ करने के लिए नहीं मतलब एक आई का लेवल था बट उसको भी गैन करूँगी वो पूरी कोशिश करूँगी बट जो टीचिंग लाइन है ये भी बहुत अच्छी है अगर आप एक समाज सेवा करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है जी मनुष्री बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि एक शिक्षक अपने आप में अलग एक पहचान रखता है और इसका एक सम्मान रहता है बच्चों के प्रति या फिर टीचर्स जो भी होते हैं स्टूडेंट का एक अपना एक अलग उसके प्रति आदर्श रहता है जैसे कहते हैं कि माता पिता के बाद टीचर्स ही उनके एक गुरु के रूप में आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है और इसमें जितना आप अच्छी तरह से कर पाएंगे उतना इम्पोर्टेंट है तो चलिए हमारी शुभकामना है कि आप अच्छा करें और अच्छा रहें आप सुन रहे हैं रेडी 90.4 वन पर विशेष मुलाकात और हमारे साथ कानपुर से करते हैं रत्ना आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करने के लिए जी रत्ना जी आप अपने बारे में बताइए परिवार के बारे में बताइए मैं कन्नौज में गवर्नमेंट टीचर हूँ प्राइमरी में छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ वन टू फाइव क्लास तक और रियली टीचिंग इज अ बेस्ट जॉब कहते हैं कोई भी जो दान होता है सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है वो कभी भी कोई कहता है ना चुरा नहीं सकता खत्म नहीं।, नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता उसका वो लाइफ परमानेंट होता है ज्ञान का दान और टीचर्स होते हैं वही ज्ञान का दान करते हैं और कहते हैं जो बच्चे होते हैं स्पेशली जो वन टू फाइव क्लास के बच्चे होते हैं छोटे बच्चे होते हैं ग्रोइंग चाइल्ड तो वो लोग आप कहते हैं कि किसी भी आप सिचुएशन में हो कोई भी कंडीशन में हो कितने भी परेशान हो कुछ भी हो लाइफ में कैसी कैसी भी आपके पास चीज़ें मतलब हुई हो लाइफ में हैपनिंग्स कैसी भी हैपनिंग्स हो अगर आप छोटे बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो दिमाग दिल इतना खुश हो जाता है और आप अपनी सारी चीज़ें भूल जाते हैं मैं स्कूल में जाती हूँ तो बच्चे रत्ना मैम आ गई रत्ना मैम आ गई और इतना खुश होते हैं और मैं भी उनके साथ में ये एक सच है कि लगता है कि हम सारा कुछ भूल गए और उन्हीं के साथ में बच्चे ही बन जाते हैं वी आर ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ किड उन्हीं के साथ में लंच ब्रेक है तो उनके साथ में गेम खेल लेना कोखो खेल लेना बैडमिंटन खेल लेना वहीं ग्राउंड में बैठ जाना उनके साथ में खाना खाना तो वो सारा लगता है कि हमें अपना चाइल्ड है ना वो फिर से आ याद आ गया <laughs> फिर से हम बच्चे बन गए तो इसीलिए कहते हैं जो प्राइमरी टीचर होता है उसके अंदर सारे बच्चे वाले गुण आ जाते हैं और लाइफ बहुत ही इंजॉयफुल प्लेजर बहुत अच्छी हो जाती है रत्ना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपका प्रोफेशन आपको अच्छा लगता है और बच्चों के साथ आपको भी बच्चा बनना पसंद है और बच्चों के साथ खेलना बात करना या उनके साथ जो भी चीज़ें आप करना चाहे करते हैं तो वो एक अपने आप में अलग जीवन जी. बन जाता है और आपको आप उसको जी रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जीना बहुत जरूरी है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं विशेष मुलाकात और उन्हें भी कहीं ना कहीं अगर होंगे तो उन्हें बहुत खुशी हो रहा होगा क्योंकि दो दो जो टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं लोग हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि हमारा जीवन में कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में तो मैं चाहूँगा कि राम ब्रजेश जी एक टर्निंग पॉइंट के बारे में ज़रूर बताइए हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे ये आजकल की जो सिस्टम चल रहा है मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएसन की इंटर हाई स्कूल टेल्थ ट्वेल्थ मगर उसके बाद भी ये समझ में नहीं आता है कि फाइनली क्या जाना है कई लोग ये भ्रम में रहते हैं कि इसके बाद ये करूँगा वो करूँगा लेकिन अगर आपकी अध्यात्म में रुचि है तो आपको रास्ता खुद ब खुद दिखता जाता है आप एक कदम बढ़ाइए रास्ता अपने आप नज़र आता जाएगा और वैसे भी क्यों अगला अगला कदम तय करना है तो पहला कदम स्वयं ही बढ़ाना पड़ेगा तो इसी तरह से होता मैंने बी को छोड़ा टेक्निकल कोर्स किया और उसके बाद जो जॉब निकली उसमें अप्लाई किया तो मुझे लेकिन अध्यात्म से रुचि थी पहले से तो आध्यात्मिक फील्ड में जाने की सोचा लेकिन कुछ और ही मंजूर था प्रशासन की चल लेकिन वहाँ जाके मैंने महसूस किया कि सबसे अच्छा वहाँ पे मौका मिलता है क्योंकि जो गरीब है कहना चाहिए जो प्रधानमंत्री से लेकर किसी भी नेता के अंतिम जो अंतिम सीढ़ी का व्यक्ति है उस तक सरकारी योजना का लाभ पहुँचे तो उसमें मैं माध्यम बना हूँ बाबा की कृपा से बस इतना ज़रूर लगता है कि मुझे लगता है कि अगर सारे लोग यहाँ आकर कोर्स करें तो शायद उसकी कार्य क्षमता में और इजाफा हो जाएगा और सब खुश हो काम कर सकें कई बार हम लोगों के साथ क्योंकि तय नहीं होता कि आठ घंटे ही ड्यूटी करनी है दस ग्यारह बारह घंटे तक ड्यूटी करते हैं सेवाएं देते हैं मगर तनाव बढ़ जाता है मगर यहाँ आके महसूस किया कि उस तनाव को कम करके हम अच्छा कार और से अच्छा कर सकते हैं चलिए ब्रिजेश जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे लिसनर्स इस वक्त जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा लीवन हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट जो है कब कैसे आता है ये हमें पता नहीं होता लेकिन जो चीज जब हम वो टर्निंग पॉइंट पे पहुँचते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है और हम अपने जीवन में जो बदलाव पाते हैं और जब हमें सत्य का पता चल जाता है तो हमारे जीवन में नेचुरली जो खुशी आती है और उस खुशी को पाने के बाद अंदर से लगता है कि सबको ऐसी खुशी मिले बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया चलिए फिर से मैं मंश्री से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को कि मंश्री अभी टीचिंग फील्ड में अपनी विशेष करियर को बनाने जा रही है और उनका आईएस तक पहुँचने का एक सपना है तो मैं चाहूँगा कि फिर से एक बार उनसे बात करते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने शुरुआत में कहा कि आपको बहुत बीमार रहते हैं आप तो आपके लाइफ में जो एक जैसे कि अभी स्टूडेंट लाइफ है आपका तो कहाँ ऐसे लगा कि यार ये सब कुछ ठीक नहीं है क्यों लग रहा था ऐसे एक्चुअली मैं मैं टेंथ कन्नौज से किया उसके बाद मैं 11th में कानपुर गई सो so, 15 ईयर्स ओल्ड एंड बस इतना पता था हाँ ट्वेल्थ भी अब निकालना कभी कि कन्नौज से जब 76 सिक्स परसेंट गेन किया तो लगा कि हम नहीं नीचे नहीं जाना चाहिए इसके अलावा भी तो फिर वहाँ पे खैर अपना करती रही उसके बाद ट्वेल्थ के बाद डिसीज़न पी एस काफ़ी सारे हम लोग के पास ऑप्शन हो जाते हैं <laughs> बट फिर लेकिन मैंने जो दो साल बिताए कानपुर में उससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मिली मैं मेडिकल के और इंजीनियरिंग लाइन सब में लेकिन मैंने जो अपनी स्टडी करती रही फिर आ, मतलब कि मुझे एक एक्चुअली में एक इंटरनल वो है कि कुछ करना है कुछ अच्छा करना है कुछ लोगों के लिए करना है तो एक आई मतलब जो है एक कह सकते हो आप समाज सेवा करने का एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है आपका हुँ, हुँ, हुँ. तो बस उस वजह से मैंने बीए को सेलेक्ट किया एंड धीरे धीरे स्टडी करती गई फिर लेकिन टर्निंग पॉइंट हो जाते हैं ना कि आ, थोड़ा एसएससी निकाल लो बैंक निकाल लो यू you नो know, इस तरीके से तो खैर ये टीचिंग लाइन मुझे मतलब मिली शायद इसके काबिल थीम है इसी मिली और जैसा कि मैम ने बताया कि बच्चों के साथ वाकई में हम दुनिया की हर एक चीज़ को भूल जाते हैं और सबसे रिस्पेक्टेबल जॉब है अगर देखा जाए तो और हमेशा रहती है तो इस वजह से काफी अब और बीमारी का कहूँ तो कह सकते हो आप छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेना तो ये थोड़ी सी हैबिचल है इसको कम करने की कोशिश कर रही हूँ और बाकी अध्यात्म में तो शुरू सही रही हूँ और अब थोड़ा और ज्यादा यहाँ आके बहुत ज़्यादा <laughs> तो थैंक यू चलिए मन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपनी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो उनके भी लाइफ में इस तरह की जो चीज़ें हैं जैसे मन के साथ हुआ है ऐसे ही आपके साथ भी हो रहा होगा और इसमें घबराने की कोई बात नहीं लेकिन जब आप सही चीज़ को पा लेते हैं या समझने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है कोई भी चीज़ को लेकिन आप सही जगह पर पहुंच जाते हैं तो आपको अच्छा फील भी होता है और मुश्किलें तो थोड़ी देर के लिए रहती हैं क्योंकि संसार परिवर्तनशील है और इसमें हर चीज़ बदलते रहती है लेकिन बदलने का जो क्रिया है वो दस दिन में हो सकता है दस सालों में भी हो सकता है।, है।, है उसका पता नहीं होने के कारण हम लोग स्ट्रेस लेवल अपना बढ़ा लेते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और फिर से हम लोग रत्ना जी से जुड़ना चाहेंगे रत्ना जी बहुत जी, ही अच्छा लग रहा है आपने कहा कि आपके प्रोफेशन में आप बहुत खुश हैं और अच्छा भी लगता है तो मैं चाहूँगा कि अब खुशी की बात आती है तो काफ़ी ऐसे वो भी होते हैं म्यूजिक भी सुनने के बाद हाँ कुछ संगीत सुनते हैं तो भी खुशी होती है तो मैं चाहूंगा कि आपका एक बहुत ही प्यारा सा गीत है आपको लगता है कि इसे बार बार मैं गुनगुनाऊँ या गा सकती हूँ तो ऐसा कोई गीत के बारे में जरूर बताइए जी मैं गीत गाना चाहूँगी और ये ओम शांति का ही गाना चाहूँगी ये धनी मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम i'm a peaceful soul om shanti om i'm a peaceful soul the sound is a so secret sound om shanti om i'm a peaceful soul om shanti चलिए रत्ना जी बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोता भी बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे और ओम जो है ध्वनि वो अपने आप हाँ में एक बहुत ही yes. संपूर्ण एक शांति का प्रतीक है और हमारी ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा को हाँ रेस करता है और नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म कर देता है तो इसीलिए हमें जब भी समय मिले सवेरे सवेरे आप अगर फ्रेश होने के बाद एक पाँच मिनट का ओम का दुनिया आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में नेचुरली पॉजिटिव ओवरा आपका बना रहता है और आप जिस भी काम को करने जाएंगे वहाँ पर नेचुरली आपका स्ट्रेस नहीं होगा आप एक अनर्जिटिक कि आप काम करना शुरू करेंगे तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको अगर टाइम मिलता है थोड़ा सा अभ्यास का जरूरत होता है जिन चीज़ों को हमें नई चीज़ें हैं क्योंकि जब हम लोग उठते हैं तो नहा लिया अपना काम कर लिया लेकिन ऐसा कोई आदत हमको जब डालनी होती है तो उसके लिए फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी रत्ना जी को सुनने के बाद और ओम की दुनी आपके लिए बहुत अच्छा है तो ज़रूर उसे कीजिए और शाम में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं पाँच मिनट और सवेरे भी आप कर सकते हैं ओम के सब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में फिर चर्चा करेंगे आप सुने हैं रिड मत वन नाइनटी पर विशेष मुलाकात चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं बहुत एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुने हैं रिडमोथ वन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो isagama mama marele prakare sa सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक ब्रह्म कुमारी हमारे साथ तीन मेहमान आए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में राम ब्रिजेश और मनश्री और रत्ना हमारे साथ है जिनसे हम बात कर रहे हैं फिर से हम राम ब्रिजेश जी से जुड़ना चाहेंगे और मैं चाहूंगा की काफ़ी योजनाओं के बारे में आपने कहा कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारी योजनाएं बनाती है और वो सरकार इस तरह की योजना बनाती है कि आम आदमी तक वो चीज़ें पहुँच तो क्या जो चीज़ें बनती हैं वो सही मायने में लोगों तक पहुंचती हैं क्या ज़्यादातर योजनाओं का प्रयास यही होता है सरकार का भी प्रयास यही होता है कि सर, जो अंतिम व्यक्ति है उस तक योजना का लाभ पहुँचे मगर व्यवहारिक रूप में जो हम लोग देखते हैं तो कई बार ये त्रुटि हो जाती है कि जो योजनाएं बनाई जाती हैं शासन स्तर से नहीं, नहीं। तो उसके क्रियान्वयन होते होते उन योजनाओं को अंतिम रूप में उतना लाभ नहीं मिल जाता मिल पाता है अंतिम व्यक्ति को जितनी की अपेक्षा की जाती है इसमें से कई बार कई कारण दोषी हो जाते हैं कि क्रियान्वयन कराने वाला किस तरह से करा रहा है या तकनीकी त्रुटि उसके क्रियान्वयन की सही पद्धति नहीं निर्धारित की गई अच्छा ब्रिजेश जी एक बात मैं पूछना चाहूँगा आप कितने समय से इस फील्ड में हैं 25 मई 1999 की है हाँ तो आप कितने साल हो गए आपको अब आप इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 17 साल पूरे हो जाते हैं 17 तो साल का एक्सपीरियंस में अगर मैं आपको एक इंडिविजुअल तौर पे अगर पूछना चाहूँ जो भी प्लान्स बनते हैं जो भी योजनाएँ बनते हैं उसको किस तरह से हम लोग सही ढंग से लोगों तक पहुँचा सकते हैं क्या होना चाहिए उसमें उसका सबसे पहला पहलू यह है कि जिस क्षेत्र में हम वो योजना लागू करने जा रहे हैं तो उसको ऑफिस में बैठ के बनाने के साथ ही फील्ड में देखा जाए कि जब इसको हम लागू करेंगे तो फील्ड में किस तरह की क्या क्या परेशानियाँ आई हैं क्योंकि होता ये कि योजनाएं ऑफिस में बन जाती हैं और जब वो फील्ड में अप्लाई की जाती हैं तो उसका रूप बदल जाता है व्यवहारिक कठिनाइयां नहीं देखी जाती हैं तो ये मूल त्रुटि मुझे लगती है कि अगर पहले फील्ड में भी देखा जाए कि ये सही रूप में क्रियान्वित हो पाएगी अथवा नहीं हो पाएगी ये होता दूसरा एक थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण ये लगता है कि इसलिए कुछ समय से सरकार आती है ना तो अपने अनुसार योजनाओं को बदल देती हैं किसी सरकार ने एक योजना लागू की अगली सरकार आई तो उस योजना को बदल दिया या नाम रूप बदला या पूरी तरह से बंद कर दिया तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है किसी व्यक्ति को लाभ मिल रहा है अब उसको बीच में बंद कर दिया या नाम रूप बदल दिया तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो होता है तो कुछ स्थायी योजनाएँ चलनी चाहिए हालांकि जो मूल सुविधाएँ हैं वो हर सरकार रखती है जैसे स्वास्थ्य संबंधी है सड़क है रोजगार है इन पर हर सरकार जोर देती है मगर कुछ जो सरकार चुनावी समय घोषणाएं करती है उनको भी पूरा कराने का दायित्व होता है उस तरह से सरकार को पूरा करना ही होता है उसके क्रियान्वयन में कई बार कठिनाइयाँ आती हैं चलिए ब्रिजेश जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स भी इस बात से सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं योजनाओं को जब बनाई जाती है और फिर उसको प्रैक्टिकल में जब यूज़ करना या फिर कार्य में लाना होता है तो कई दिक्कतें कई मुश्किलें आती हैं और इन चीज़ों से फिर वापस हमको क्या करना पड़ता है रिवाइव करना पड़ता है और कई बार मुश्किलें ये आती हैं कि जिस व्यक्ति को मिलना था उसको तो मिला नहीं बाकी दूसरे लोगों को मिल गया तो ऐसी भी कई बातें हमारे बीच में आती हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम फिर से एक बार जुड़ना चाहेंगे वनश्री आप जैसे कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई ड्रीम होता है, है ना एक अलग ड्रीम होता है तो आप अपने ड्रीम के बारे में बताइए आपका क्या सपना है ड्रीम आई एस आईस और ड्रीम आई के तौर पे एक एक ईमानदार ऑफिसर जिसको कहेंगे और मुझे लगता है मैं हूँ ईमानदार अभी नहीं। भी अपनी पढ़ाई में और क्योंकि एक्चुअली मैं अगर देखा जाए जिसको न्याय बोलते हैं न्याय एक चीज़ होती है जब तक हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं तो वो न्याय नहीं होता है नहीं। तो अपने साथ न्याय करना तो एक ईमानदार ऑफिसर और पहले तो खुद को बनाना खुद के लिए कुछ करना और जब खुद स्टैंड हो जाएंगे तभी हम दूसरों के लिए कर पाएंगे और कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं बस एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि मतलब इट्स माय एक्सपीरियंस कि मैंने कभी हार नहीं मानी hmm. मैं बहुत बीमार भी हुई बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स भी आए लाइफ में बहुत सारी टेंशंस बट कभी uh, हार नहीं मानी और एक यू you नो know, हिम्मत रखी और जो सबसे ज़्यादा बिलीव था वो एक ईश्वर पर था मुझे मतलब कुछ नहीं पता था बस इतना पता था हाँ एक अदृश्य शक्ति है बस वो चला रही है और वो देख रही है अगर मैं ऑनेस्ट हूँ अपने काम में तो हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा मनीष मनीष्री बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आपका ड्रीम है कि एक आई ऑफिसर बनना है और ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पूरा करता है बहुत ही अच्छी बात है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने ड्रीम को शेयर करने के लिए चलिए फिर से एक बार रत्ना जी से जुड़े और मैं चाहूँगा कि बच्चों की जब बात अगर हम लोग करें तो आजकल काफ़ी चीज़ें होती हैं कि हम लोग बच्चों को ट्रेन तो कर देते हैं जी। लेकिन समाज में जो चीज़ें देख रहे हैं वो चीज़ें कुछ अलग हो जाती हैं बड़े होने के बाद बच्चों में वो चीज़ें नहीं दिखाई देता वो प्यार नहीं दिखाई देता तो इसके लिए हमें क्या करना होगा देखिए आजकल जो भी एजुकेशन हो रही है और जहाँ पर आपने बोला कि जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो वो चीज़ नहीं दिखाई देती जैसे कि हम लोग जब पढ़ते थे तो आज भी टीचर्स मिलते हैं तो हमारे दिल में उतना ही रिस्पेक्ट है लेकिन कहीं ना कहीं न्यू जनरेशन में वो चीज़ जो है ना धीरे धीरे कम हो रही है तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हम कभी उसका मॉरल नहीं बताते पहले जो मॉरल वैल्यूज़ थे वो जरूर बताए जाते थे कोई अगर स्टोरी है कोई चैप्टर है कोई लेसन है टीचर ने पढ़ाया और लास्ट में उसको ढंग से उसका मोरल नहीं बताया तो कहीं दिमाग वो चीज़ बैठती नहीं बच्चों के क्योंकि आज यही चीज़ हो रही है और जहाँ पर मोरल वैल्यूज़ की बात होती है तो सारा आपका मोरल वैल्यूज में एटिकेट्स हैं बार बार उस चीज़ को रिमाइंड कराना जैसे कहते हैं कि टी पर भी हम देखते हैं कोई भी एडवर्टीजमेंट है आ रहा है वो हेड एंड शोल्डर्स का आ रहा है कि हाँ ये शैम्पू है बार बार उस चीज़ को देख रहे हैं तो कहीं जब हम शॉप पर जाते आते हैं परचेज करने के लिए तो हमारे दिमाग में एकदम तो क्लिक करता है कि अरे, तो बार बार जब हम बच्चों को वो चीज क्लिक करते हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़ाए उसका मॉरल वैल्यू बताएं और बार बार उन चीजों को बताएं तो इस चीज से इंप्रूवमेंट जरूर होता है क्योंकि जब तक चीजें क्लियर नहीं है बच्चे को समझ में नहीं आना वो उतना पढ़ के उतना लर्न करके रोट लर्निंग करके और एग्जाम क्लियर किया बस दिमाग से खत्म इसलिए वैल्यूज जो है ना डे बाई डे कम होते जा रहे हैं इसका रीजन यही है तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमें मॉरल वैल्यूज को फिर से इंक्लूड करना होगा बिल्कुल हमारी बिल्कुल में। और फिर उसके अनुसार जो है बच्चों को उसको कंपलसरी कर सकते हैं जब हम लोग उन चीजों को कंपलसरी करते हैं तो वो चीजें जो है फिर बच्चों के दिल दिमाग में आ सकता है और जो चीजें हम लोग बदलाव में देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बदलाव होने के चांसेस है चलिए रत्ना जी बात ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स भी बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे अलग अलग व्यूज हमने अलग अलग लोगों से सुना और हो सकता है कि आपके मनसा में भी इसी तरह की कुछ बातें आ रही होंगी क्योंकि आज हम लोग जो बच्चों को देखते हैं पढ़े लिखे ज़रूर हैं लेकिन उनके अंदर वो जो मूल्य चाहिए था नैतिक मूल्य चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देता है और आज जैसे कि टीचिंग फील्ड की हम लोग बात करें तो प्रैक्टिकल में देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें जो है बिल्कुल डिफरेंट होते जा रहे हैं पहले एक सम्मान रहता था, था टीचर और टीचर्स के प्रति आज बच्चे जो हैं एक प्रोफेशनल तौर तो पे टीचर्स को देखते हैं कि टीचर पढ़ाई जाएगी मुझे पढ़ना है जाना है उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक अलग रूप ले ले रहा है और जो जैसे कहते हैं ना क्या रिश्ता रिश्ता है वो कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है और उसे फिर से वापस एक मॉरल वैल्यूज के आधार पे हम जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं यही हो सकता है और होना भी चाहिए तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से बात करके और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लगा होगा और जाते जाते राम ब्रजेश जी मैं चाहूँगा की एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करे आ, मैं प्रशासन से जुड़ा हूँ तो मैं ये चाहूँगा की जिस व्यक्ति को अनुशासन देखना है और चैन वर्क देखना है की बड़े कार्य को टीम वर्क के रूप में कैसे किया जाए सफलतापूर्वक तो उसको आकर एक बार माउंट आबू में ज़रूर देखना चाहिए ब्रह्म कुमारी इसको कि यहाँ पे टीम वर्क कैसे हो रहा है सारे काम हो रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं खाना रहना और इसमें कोई भी मिसअरस्टेंडिंग नहीं होती है कोई भी चैन गड़बड़ नहीं कर रही है सारा हंड्रेड अगर कहा जाए बहुत अच्छा हो रहा है तो ये टीम वर्क क्योंकि जब तक बड़े प्रोजेक्ट हैं टीम वर्क के रूप में नहीं सफल होंगे तब तक तो उम्मीद बामुस्किल हो जाती है मैं इतना जरूर बताना चाहूंगी की स्वच्छता पर सबसे ज्यादा दिया जाए क्यूँकि एक पॉजिटिव एनर्जी होती है हमारी एंड सेकेंड इज कॉम्पिटिशन हमेशा अपने आप से रखे बच्चे तो उनके लिए अच्छा होगा रत्ना स्वागत मैं इस चीज को दो लाइन में गा के बताऊंगी क्योंकि मैं एज ए टीचर वर्क करती हूँ तो पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं दो लाइनों में कहूँगी बच्चों की पढ़ाई पे विचार होना चाहिए बच्चों की पढ़ाई पे विचार होना चाहिए ज़िम्मेदारी जिसकी ज़िम्मेदारी जिसकी उससे बात होनी चाहिए ज़िम्मेदारी जिसकी उससे बात होनी चाहिए कुछ ऐसे बच्चे हैं कैसे बच्चे हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं उसका कारण क्या है क्योंकि माँ बाप उनसे घर का काम करवाते हैं क्योंकि माँ बाप उनसे घर का काम करवाते हैं ऐसे अभिभावकों से ऐसे अभिभावकों से सीधी बात होनी चाहिए जिम्मेदारी जिसकी उससे बात होनी चाहिए बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए सभी बच्चे पढ़ें मैं यही चाहती हूँ चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ होंक्वालिटी कॉन्सेप्ट हो और जब तक हमारी प्राइमरी एजुकेशन हम बेसिक से उनको स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता इसलिए प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मस्ट है रत्ना जी बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया आशा करता हूँ हमारे हुआ। सभी राजस्थान के जो पिछड़े इलाके में लोग सुन रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में कभी कभी ये चीज़ें होती हैं कि वो बच्चों को अपने काम में लगा देते हैं खेती के घर के काम में और स्कूल नहीं बेचते हैं तो ये चीज़ें हमने देखी हैं गाँव में आदिवासी क्षेत्र में काफ़ी इस तरह की बातें आती हैं लेकिन अब धीरे धीरे जो है अवेयरनेस फैलता जा रहा है एक बदलाव आ रहा है तो मैं चाहूँगा इसको और भी अच्छी तरह से बदले लोग और बच्चों को ज़रूर पढ़ाए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ और इसी के साथ मैं कहूँगा कि हमारे इस स्टूडियो में आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में कनौज से हमारे साथ राम ब्रिजेश जी मनश्री रत्ना जी जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका देन,